ग्राह्य समापत्ति का वर्णन हो गया था का सवितर्वितरका सविचारा निर्विचारा जब बाह्य स्थूल भूतों पर जब व्यक्ति शब्दोल्लेखानुरूपी शब्दोंग्र वर्णन करने योग्य अनुभूति कर लेता है स्थान दिया था जिस प्रकार से कोई मणि है स्व उपाधि से संबद्ध होकर पहले तो जिसफटिक बताया गया था स्फटिक उपाश्रय भेदात उपाधि भेद से तूपो परक्त हो जाता है उससे अभेद प्राप्त हो जाता है सभी उपाधि से संबद्ध होगा पहले संबद्ध होकर को प्राप्त होकर के तदाकार रूपे नहीं भाषित हो जाता है इसलिए शब्दावली था उपासोपरक्त उपाश्रेन निर्भासते निर्भास उसी के और विस्तृत व्याख्या करते हुए भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म स्थूल रूप समापन स्थूल आलंबन उपरक्तम स्थूल रूप समापन स्थूल रूपा, स्थू, रूपा, रूपा भासम भवती इस प्रकार से चित्त स्व से भिन्न उपाधिता सूक्ष्म या स्थूल ग्राही सामान्य ले लिया फिर ग्राह में अंतर करता समझा दिया सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म का उपाय से अभेद को प्राप्त होते हुए सूक्ष्म के आकार चित्त हो जाता है और वह चित्र उपाध्याण भाषित हो जाता है इस प्रकार से होने का नाम ग्राही समापत्ति और वह ग्राही समाप्ति यदि शब्दोल्लेखी है तो का और सविचार स्थूल है शब्दोल्लेखी स्थूल है तो का शब्दोल्लेख की सूक्ष्म है तो सविचार शब्द अनुल्य की स्थूल है तो निर्वितर का शब्द अनुल्य की सूक्ष्म तो निर्विचारा आगे इनका भी एक एक का सूत्र आएगा अलग से यहां तो संक्षेप में बोल दे रहे इकट्ठा समापत्ति सामान्य की बात हो रही है सब विचार निर्विचार सबका अलग अलग सूत्र आएंगे जिस प्रकार से ग्राही समापत्ति को आपने देखा ग्राही सम्रज्ञात समाधि समापत्ति मन या समाधि सम्यक प्रकरण तदरूपापन्न हो जाना था तो ग्रहणेश इंद्रिष्वी द्रष्टव्यम उसी प्रकार से इंद्रियों के साथ इंद्रिय रूपी उपाधि से उपरक्त होकर के उपाधि के साथ समापन होकर इंद्रिय रूपी उपाध्याण जब चित्त बासित होने लग जाए वक्त हम ग्रहण समापत्ति ग्रहणलंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकरण निर्भाष तथा ठीक इसी प्रकार से ग्रहित्री पुरुषालंबनो परमापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकरण निर्भाष उससे भी आगे बढ़ा ग्रहण समापत्ति दूसरा नाम सानंद पहले बताया आपने आनंद सानंद संप्रज्ञा समाधि और ग्रहित्री में साविता संप्रज्ञा समाधि वहां पर ग्रहिता चित्र जो है विषयों का को त्याग दिया ग्राह्य से अलग हो गया ग्रहण रूप इंद्रियों से भी अलग हो गया और ग्रहिता के साथ चित्त एक ही भूत हो गया जो विशुद्ध चित्त है वह ग्रहिता से भिन्न है इसलिए स्वभिन्न ग्रहिता के साथ वह संबंध कर लिया संबंध करने के बाद तदाकरता को प्राप्त करके तदाकर रूपेण ही अर्थात गृह वासित हो जाना इसको साम अस्मी बस इतनी ही है अहम इस प्रकार का जो अनुभूति होता है और वह शब्दोल्य है ही सदा शब्द अनुल्य के अहम अस्मी कभी नहीं होता मैं हूं या सभी को सदा अनुभव होते रहता है और ये अनुभूति में यदि आपके तादत्वता काफी समय तक लगातार टिक जाए तब उसका नाम गृहित्रपत्ति है अर्थात समाधि। है सामान्य प्रस यही एकमात्र विषय बनकर के तदातर वृत्ति निरंतर चलता रहे और कोई विषय वहां संप्रत न हो समिश्रित न हो न व कोई प्रमाण बीच में घुस जाए न प्रमेय कोई वस्तु बीच में घुस जाए केवल बैठे हैं आप भैया मैं हूं मै हूं ये मैं हूं की भाषा यही निरंतर भाषित होते रहे और कोई चीज भाषित ना हो उस समय कहा जाता तो है आप तो संक्रमण समाज में हैं, ये भी इन सभी समाज में आप देख रहे हैं त्रिपुटी है आपका ध्यय कहीं तो अस्मिता है आपका ध्येय कहीं तो ग्रहण है आपका ध्येय कहीं तो ग्राही तो सूक्ष्म भी है ग्रहण भी है ग्रहिता है चित्त इन सभी के साथ आज होता हुआ इस भेद को लेकर सब अनुभव कर रहा है चित्त ही का विषय वहां अस्मिता है विषय है अर्थात ध्येय है ध्याता स्वयं चित्त ध्यान कर रहा है ध्येयूता अस्मिता का और ध्यान भी क्रिया होती है ध्यान ध्यान ध्याता ये थ्या त्रिपुटी से संपन्न चार छो प्रकार का समाधि समझना चाहे निर्वृतर्क निर्वित निर्विचार है चाहे ग्रहण समापत्ति चाहे ग्राह्य समापत्ति और सा ये छो प्रकार में त्रिपुटी निरंतर विद्यमान है लेकिन वह त्रिपुट्टी की जो स्वरूप अलग अलग है जो ग्राह्य आकार समापत्ति स्थूल या सूक्ष्म को कर रहे तो उस समय अधिकतर आपकी त्रिपुटी बाह्यालंबन होता है और ग्रहणाकार भी अंत होते हुए भी अस्मिता के दृष्टि से वो और बाह्य ही है इसलिए अति अतिबाह और अंत अतिबा हो गया स्थूल और सूक्ष्म विषयों को जगह जब समाप्ति होती है सविता विचार निर्वृत निर्विचारों में जो है वो अति अतिबाही है केवल बाह्यत्व न करणों में है और अंतरत्व न अंतरण सूक्ष्म अस्मिता में है इन किसी भी अवस्थाओं में स्वरूप कहीं भी नहीं है अहम अस्मित जब बोल हो रहा है तभी अहंकार को लेकर चल रहे हैं या बुद्धि, अहंकार को लेकर चलेगी तो अस्मिता मन और अन इंद्रियों को लेकर चलेगी तो आनंद और अब बाह्य विशेष स्थल हो को उनको लेकर चलेगी तो सवि तरफार आरम्भ होता है इसलिए कहते हैं यहाँ पर तथा मुक्त पुरुष आलमनोपरक्तम तो कहा गया था ना अभी वशिष्ठा भी श्रेष्ठ पुरुषों को ध्यान आद उनको भी लेकर वह भी साब इसी कोटि के अंतर्गत ऐसे सुख संप्रज्ञात होता है लेकिन उसका लाभ है धीरे धीरे आप तरह तो को प्राप्त करते हुए उसी का चिंतन करता हुआ तत्त -तत गुणों से युक्त भी हो जाएंगे आप ये लाभ है इसे गुरुजनों का फोटो गुरुजनों की मूर्ति गुरुजनों की पूजा था देवे तथा गुरु भक्ति भी कहा श्रुतियों ने कह दिया से देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु ऐसे कह दिया तो कठिन है ना यदि भी वो कठिन है लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए बहुत आसान है आरंभ करने में भी, भी वो बहुत सरल है यदि भी तादृश अटूट श्रद्धा भक्ति होने बहुत लंबा समय लगता है कि मन इतना दुष्ट है माथी बलव दृढ़ है ना भयंकर है ये ये उसे दोष निकाल देगा छोड़ेगा नहीं जिसका तुम ध्यान करोगे उसी में दोष देखना शुरू कर देगा क्योंकि उसे पता है यदि सफल हो जाएगा तो अंत में स्वयं के अस्तित्व तो मिट जाएगा इसमें अपनी अस्तित्व के चक्कर में वो करता क्या है असली आनंद को छोड़कर क्षुद्र आनंद को पाने में लगा रह जाता है और आपको असली आनंद की ओर जाने नहीं देना एक उसमें भी दोष दिखा कुछ दिखाई कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये दाढ़ी क्यों छोड़े व्यास जी दाढ़ी क्यों छोड़े थे क्या जरूरत जरूर दाढ़ी रखने भी, भी दोष निकाल लेगा जरूर उनको भी शाम्पू जरूरत पड़ती होगी कितने साबुन लगाते होंगे कितने समय उसमें लगाना पड़ता होगा कैसे भी इतरा होंगे वो है? बालों से व्रक्त नहीं हुए बालों को सजाना मिलकर रहे दाड़ियों के अपने आप को जब भूषित करते थे सुंदर मानते होंगे ऐसे ऐसे दिमाग में उल्टी उल्टी बात जरूर आता है मुंडन वाले का फोटो रखते हैं हमने ध्यान किया तब भी दाड़ी वाले का ध्यान करो तब भी न कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आएगा और आश्चर्य ये होता है माया ऐसा खेल रचती है उस समय में कोई ना कोई उसमें दोष देने वाला बताने वाला भी आ जाता है अचानक तपेकर का ना हो आपके सामने आएगा और कुछ ना उनके बार उल्टा सिर्फ बोली देगा आपको कहने की जरूरत नहीं मैं अमुख का ध्यान कर रहा हूँ या मैं अमुख का भजन करता हूँ मेरा गुरु अमुक है बोलने की जरूरत भी नहीं आप चुप छाप रही देख लेना आप तब भी कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आएगा और वही नाम उठाएगा वही नाम चर्चा करते हुए दोष दिखा देगा वो आपके दिमाग में आग लगा के चला जाएगा कोई मतलब नहीं ना उसको इनसे कोई लाभ है आपको तो जरूर नुकसान होगा अश्रद्धा का कारण बीज आपको मिल जाता है इसीलिए यहां पर बार बार इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई जब भी आप ध्यान आदि करते हो इसे जैसा आप भगवान को निर्दोष मान के ध्यान भजन कर सकते हैं तो उसी प्रकार से विस्म इसे यथापि मतलब ध्यान इसलिए का जिसको तुम निर्दोष मान करके समझ सकते हो तो उसी को इन किए आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए आप मुक्त पुरुष आलम्बन पर मुक्त पुरुष मुक्त स्वरूप स्वरूपाकर निर्भासते, मुक्त पुरुषों को आलम्बन से रूपयी उपाधि रूप आलंबन से उपरक्त चित्त मुक्त पुरुषों के आकार को प्राप्त हुआ और मुक्त पुरुष आकारित होने लग गया तद एवं अभिजात मणिकल्प इस प्रकार से अभिजात मणि विशुद्ध मणि के सदृश ये जो चित्त रजगुण और तमगुण रहित जो चित्त है। वह चित्त ग्रहण ग्राहियु पुरुषाकार आपत्ति सासमापत्ति है इसी का नाम समापत्ति जो विशुद्ध चित्त है आप घटादी को देखते हो घटादी पर ध्यान भी होता है वस्तु पर ध्यान कर रहे हैं आप भगवान ने साफ ही कह दिया है तो ध्यानपुण से संघेश कौन नहीं ध्यान कर रहा है संसार में संसार में सभी ध्यान कर रहे हैं मूढ़ मुड़ भी ध्यान करता है ज्ञानी से महाज्ञानी भी ध्यान कर रहा है नहीं ध्यान किसका और कैसे कर रहा है ये अलग है सब ध्यान कर रहे हैं ध्यान कोई सिखाने की चीज नहीं है सिखाने की जरूरत ही नहीं ध्यान वह हो ही रहा है अब फिर की सिखाओगी क्या है इसमें इसलिए है केवल आपको जो चीज हो रहा है निरंतर उस होता हुआ ध्यान में परिवर्तन करना है आपको ध्यान करने के सिखाने की हमें जरूरत नहीं है कैसे ध्यान करना है ध्यान तो हो ही रहा है बस विषय परिवर्तन करना है विषय परिवर्तन भी क्या रूपेण क्योंकि विषय को तो मिटा नहीं सकते जगत को तो हटा नहीं सकते विषय परिवर्तन का भी तात्पर्य उसमें जो दृष्टि है तुम्हारी उसका परिवर्तन उसमें जो मोह है ममता है राग है द्वेष है इन चीजों को क्या करना है उनसे रहित तो होकर के देखने से कहते रजगुण और तमगुण रहित तो होकर यह चित्र जब बाय स्थूल घटाने का भी ध्यान कर लग जाए तो भी उसको सब तर्क समाधि हो जाएगी लेकिन वो कैसा होना चाहिए राग द्वेष द्वेशादी रहित अभिजात से मणि कल्पस्य। अभिजात मने में विशुद्ध मणि के सदृश भूत चित्त विशुद्धि का तात्पर्य है मल रहित अर्थात रजोगुण और तमगुण रहित होना चाहिए ऐसे चित्त चित्त सो ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेश पुरुषेंद्रिय भूतेश ग्रहित्री मैने पुरुष इंद्रिय और के तदंजनता को प्राप्त होना उस के साथ संबद्ध होने को तस्त कर दिया और तदंजनता तदाकार को प्राप्त होना प्राप्त होकर के तस्व उसमें स्तित्व स्तित्व का तदाकार आपत्ति तदाकर भाषित हो जाना इसी का नाम समाप्ति शासना पत्र कि हमेशा तीन सीढ़ियों में वस्तु का यथार्थ प्रकाशन होकर उसके प्रति आपका पूर्ण वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं एक तो पहले संबंध होता है आप जैसे रोड पे चल रहे हैं पचासों वस्तुओं के साथ संबंध होते रहता है सड़क से संबंध है वस्तुओं से संबंध है आप खे से भिड़ो क्यों नहीं भिड़ते क्योंकि क्यों आप देख रहे हैं इसके हिसाब का संबंध हो गया है लेकिन तदा नहीं हो रहे हो खड़े हो जाओगे चल ही नहीं पाओगे आप चल रहे हैं। इसका मतलब है कि संबंध मात्र हो रहा है उपराग हुआ लेकिन तदाकार तदाकार ने समापन नहीं हुआ है और जब किसी विषय विशे को विशेष रूप ध्यान देने लगोगे तब संबंध के अनंतर तदाकार को प्राप्त किया लेकिन फिर भी तदरूपेण चित भाषित हुआ कि नहीं हुआ एक अलग बात वो तब होता है जब आपके दृष्टि दृढ़ छाप पड़ जाए संस्कार बन जाए उसके अनुकूल तदाकर रूप में भाषित तो होने है तदादाकार को प्राप्त हुआ लेकिन फिर उपेक्षा हो गया देख लिया आपने क्या है पढ़ा पोस्टर लगाए कहाँ हो रहा है भागवत क्या हो रहा है कौन कर रहा है कितना बजे है ठीक है छोड़ा चल दिया फिर भाई को आगे कुछ दूर के जाने के बाद कोई पूछे आप जानते हो मुख्य महाराज की कथा हो रही है आप तो देखा था पता नहीं का। वो देख लेना उधर के शब्द का है क्यों उसके संस्कार भेट ही नहीं क्योंकि चित्त तदाकर पूर्ण रूप में भाषित नहीं हुआ तो को प्राप्त हुआ प्राप्त भाषित होना बहुत जरूरी है मनुष्य क्या कहते हैं व्यवसाय और अनव्यवसाय करके भाषा में अनव्यवसाय हुए बिना संस्कार नहीं बनता व्यवसाय ज्ञान भले पैदा हो जाए अन व्यवसाय हो जाए एक ज्ञान वाला मैं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जब हो जाता है तब आपके अंदर और मैं सतारत्म है ना वो विषय ज्ञान होते तो तो भाषित भी होता है। हो तदाकारण वो तदाकरण है जो बार बार बोल रहे ये अंतर समझो। केवल उपराग भी होकर के छोड़ देते हैं वहां तो किंचित कि दिमाग में कुछ भी नहीं होता है उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान लेकिन उसके तदाकर जब प्राप्त होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ लेकिन वो भी संस्कार को छोड़ नहीं पाया लेकिन तदुपरक्त होकर तद तो परिणाम को प्राप्त करके तदाकार तो रूपेण भाषित भी हो जाए तो तब जाकर समझ लीजिए उसके संस्कार अंदर बैठ गया लेकिन वो भी दृढ़ हो वासना रूप धारण कर जाए कुछ समय तक तो हर चीज के संस्कार बनी रहती है लेकिन वो भी सदा के लिए नहीं है वो तब वासना रूप धारण करता है जब इसके बारंबार अभ्यास तो निरंतर जिसमें लघु रटे हैं आप कई चीजें रटे हुए हैं दस साल बाद बहुत सारी चीजें तो याद रहती हैं लेकिन फिर भी पूरा का पूरा आप नहीं बोल पाओगे क्रम से क्योंकि अपने अभ्यास छोड़ दिया अन्य शास्त्रों को पढ़ने लग गए उसमें बढ़ते बढ़ते पीछे का छोड़ दिए वो छूट भी जाता है इसीलिए याद करने के बाद संस्कार तो पड़ा है इसलिए काफी समय तक तो वो संस्कार टिका दी लेकिन वो स्थायी नहीं हुआ स्थाई तो के लिए अभ्यास कर ली निर, मेरे निरंतरिका है ना वो होना चाहिए दीर्घ काल किया तो निरंतरता उसे टूट गई बीच में दीर्घ काल के कारण संस्कार तो बन गया था वासनारूप होने के लिए और निरंतरता भी विशेषण है ना बीच में छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं कुछ कुछ याद रहता है और ये मुख्यांश है जिसने विशेष आप दिमाग रगड़ाए होंगे पहले तो वो विशेष रूपण बैठा रहेगा बाकी नहीं रह जाता मैं अर्थात जो वासन रूप धारण करने के लिए तदाकार रूपण भासित होना अति आवश्यक है तब उसके संस्कार मजबूत होता है फिर उस संस्कार के भी अभ्यास बारम्बार होगा बार बार स्मृतियों की बार बार उसको अनुभव करोगे इसे चलते चलते उसका वासन धारण इसे यहाँ कहते हैं समाप्ति ऋतु चत तारस आनंद और असिता समाधियों को भी अलग अलग करके समा कर समझना चाहिए यहाँ पर विषय और समापत्ति का अलग अलग नामों से भी दिखाया है चार्ट बना करके 121 सौ में प्रश्न में दिखाया हुआ है देखिये शब्दार्थ ज्ञान से संकीर्ण जो होता है फूल विषय चाहे ग्राही स्थल हो और ग्रहण स्थूल हो तो सवित अर्थवित अनुगत समाधि होती है और शब्द अर्थ ज्ञान विदल संकीर्ण होता हुआ भी सूक्ष्म ग्रहण हो तो सब विचार या विचारानुगत समाधि होता है और स्मृति की परिशु होने पर स्वरूप शून्य के समान अर्थमात्र निर्वास अर्थात शब्द ज्ञान नहीं है अर्थमात्र निर्वास व स्थल विषय हो तो निर्वतर्क है सूक्ष्म विषय तो जो वहां विचारानुगत हो जाता है सूक्ष्म आनंद और सावी सलाह दे रहा है देखिए निर्विचार सूक्ष्म को लेकर के हैं और ये ग्रहण होता है तो वहां आनंद है ग्रहित हो तो साफ इस तरह से समझिए अच्छा अस्मिता को थोड़ा और समझना पड़ता है अस्मिता समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है इन वह समाधि में ज्यादा आदमी को यदि रुक जाता है तो वो आगे मुक्ति के लिए बहुत बड़ा बालक बन जाता है इसलिए इसको समय बहुत जरूरी है कि यही सबसे बड़ा ग्रंथ है बंधन का कारण इसे अस्मिता क्या चीज है दृप दृश्य शक्तियों और एकात्मता है वह अस्मिता दृप शक्ति और दृश्य शक्ति दृप शक्तियों का एकात्मता का ही नाम अस्मिता है अहम अस्मित बोल रहे हो वहां पर अब शरीर आदि को लेकर के बोल अहम वहां पर विशुषित है उसकी सत्ता को यहां आरोप करके इसके साथ ले करके बोलते हैं अहम अस्मित इसलिए बंधन का कारण बन गया दृश्य शरीर दृष्टिभूता जो चित्त इन दोनों शक्तियों का अभेद हो गया एकात्मता हो गया तादात्म ध्यास हो गया है यह ही कारण है सगल प्रकार का बंधन सुख दुख का इसलिए इस अस्मिता पर ज्यादा देर तक के समाहित होना उचित नहीं होता चाहे सविषयक हो चाहे निर्विषय हो लेकिन इनको त्यागना ही पड़ता है। आगे कहेंगे इसलिए संप्रज्ञा समाधि जितनी भी है अब एक एक लक्षण करने जा रहे हैं सभी का समापत्ति का पहले उठाएंगे बाद में कहेंगे सब वास्तव में अंतरा ही है इसे विशेष समाधि के प्रति निर्विकल्प समाधि के प्रति ये सब सब विकल्प समाधियों का भेद है निर्विकल्प समाधि में तो ये सब के सब बाधक हो हैं इसलिए इनको कहा सबीज भी है इन समाधियों में बीज बना हुआ है पुनर्जन्मादि का जो बीज है जात और भोग का कारणभु तत्व का नाम बीज है वो बने रहने का नाम सभीज समाधि इसे ऐसा सब सविकल्प है और सभी जात्मक समाधिया लेकिन इनके बिना आपको आगे करने की रुचि भी नहीं होती पहले बोल चुका है ना इसलिए एकाध चीज में किसी ने किसी में थोड़ा बहुत अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको उत्तरवर्ती जो उत्कृष्ट समाधियों के प्रति उत्कृष्ट परिधान के प्रति निराकांक्ष निरपेक्ष निर्दिषय भक्ति के लिए आवश्यक है तो पूर्व में कहा भक्ति हो ईश द्वा यह समाजी मार्ग हो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साधन को प्राप्त करने के लिए पूर्व साधन का किंचित अंश मात्र में भी अनुभव होना कम से कम आवश्यक है उसके लिए ही लोग प्रयास करते हैं और जिसको थोड़ा बहुत झलक मिल जाता है ना वो इस मार्ग का पागल हो जाता है जिस किसी का भी मार्ग का उसका लाभ मिल गया थोड़ा सा भी अनुभूत किया जाए फिर वो उस मार्ग में आगे बढ़ेगा ही वो कभी रुक नहीं सकता कोई रोकेगा तो नहीं रुकने वाला और आश्चर्य जो समारोह इतनी उत्सुकता से चलता है ना उस रास्ते में कहीं रुकावट भी नहीं आती अपने यहां ऐसे लोग संयोग होते जाते हैं मिलते जाते हैं और उसको के बढ़ाते ही जाएंगे और वैराग्य के भी कारण बनते रहता है उत्तर तो वैराग्य भी, भी बढ़ते ही रहेगा यदि मान लीजिए आपके अंदर लोकना वित्सना बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा आपका साधना समाप्त हो गई जन्म इतनी साधना थी कितनी हो गई और आगे इस जन्म में आपके साधना होने वाला नहीं है पिछले वित्तेषण और लोकेशना का जो है वापस जागृत हो जाता है यदि वैराग्य बढ़ रहा है वित्तेषण लोकेशना से रहित तो होकर आगे बढ़ पा रहे हैं और पुत्र से बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए तब तो समझ लीजिएगा कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और इस जन्म और भी साधना संभव है लेकिन जो आते हैं पहले सुनने को पढ़ने के लिए उसी से भी संकल्प करके आ जाते हम आचार्य कर रहे हैं इसीलिए कि कहने के गद्दी मिलना है गद्दी के लिए ही आचार्य कर रहा है वो तो फिर वो तो गया वो तो परीक्षा के लिए क्यों सुन रहा इसलिए अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन करके समझना पड़ता है कि ये समापत्तियों का इतना वर्णन क्यों कर रही है सूत्र का इस को समझना सब है सबसे पहले उसमें गिना रहे देखिए तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवित समापत्ति ही ततुर्विद्य रूप चतुर्विदी है ना वितर्क विचार शासन अचार उसे फिर वेद आपने किया था सवितर निर्वित सविचार निर्विचार उसे सवितर्क को ले रहे पहले शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा त्रयाणाम परस्पर तादातो चढ़ा इन तीनों का शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का विकल्प विकल्प का मतलब यह है या नहीं है ऐसा अर्थ है ना यहाँ पर वो व्याकरण का विकल्प नहीं लोप लो विकल्प से हो गया एक बार लोप होता है एक बार नहीं होता है है ना ऐसा होता है व्याकरण में और तो विकल्प का मतलब द्वंद में पड़ गया विकल्प का मतलब क्या चाहे ये करो चाहे वो करो ऐसा अर्थ नहीं थे लोग व्यवहार में भी लेकिन यहाँ विकल्प का अर्थ नहीं है विशिष्ट रूपेण कल्पयती बोधयती थी, थी, थी, थी विकल्पः कि विशिष्टम शब्द विशिष्टम अर्थ विशिष्टम ज्ञान विशिष्ट बोधयती थी, थी ज्ञान शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही, ही शब्द तीनों का परस्पर तालाब्द विषय है यहां पर शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों में से किसी को भी अलग करके आप ग्रहण नहीं करते जब तक ये विषय है मैं अलग हूं है ऐसा नहीं वो समाधि नहीं है वो तो पशु वृत्ति है उसी का नाम मूढ़ वृत्ति में लिया मूढ़ भूमि विक्षिप्त भूमि क्षिप्त मूड और विक्षिप्त में यही होता है वो अलग है मैं अलग हूं एकाग्र भूमि ऐसा नहीं है शब्द शब्द बोध विषय ग्राह्य और ग्रहिता जो ज्ञान रूपा ये तीनों का अभेद हो गया तादात्म्य हो गया पर्श भिन्न विभक्त ग्रहण नहीं कर सकते आप मैं ही घट हो गया ना मैं भास, मैं भाएंस। ना भाएंस हो में, मैं है में हो गया। बोलते है मेरे को तो बड़े बड़े सिंह आ गए बाहर नहीं आ सकता भी शरीर तो वही है लेकिन ऐसे आप उसकी चित्त भयंस आकार रूप भाषित होने लग गया अब देवदत्ता आकार रूप भाषित नहीं हो रहा है इसका तदाकरण अभाष तत्व तदाकर को सभी प्राप्त सबके चित जा रहा है तदाकार को प्राप्त हो रहा है लेकिन तदाकार को प्राप्त होने से काम नहीं चला तदाकार रूप भाषित भी हो जाए वो तो सर्वोत्रो तो, समापत्ति लेकिन सभी का संबंध भी होते हैं का तदाकारता को प्राप्त होना भी संभव है ज्ञानों से के सामान्य ज्ञान हुआ करता है विशिष्ट तो ज्ञान नहीं होता विशिष्ट तब होगा जब शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों तीनों परस्पर तादात को प्राप्त हो जाएगा नाम इनसे संकीरना। संकीरना विकल्प इनसे संकीर्णा संकीर्णा विकल्प तुल्य मिश्रतावस्था मान का मतलब मिश्रिता संकीर्ण मैंने मिश्रित है ऐसी जो समापत्ति का नाम सवितर का समापत्ति सवितर निर्वितर सविचार निर्विचार आपकी जरूरवित संप्रज्ञा समाधि है उन समाधियों का बीच में से सबसे पहले आपको सवतर्क समाधि का वर्णन करते हुए सूत्र बना दिया तद्यथा दृष्टांश भाष कर उठा रहे हैं समझा रहे है। यथा गौर की शब्द गौह एक शब्द गौ विसर्ग, गौह एक शब्द और बाहर दुनिया में आप देखेंगे तो गौर की अर्थ बार में है वस्तु सिंग वाली है बेसिंग वाली है थन वाली है दूध देने वाली नहीं देने वाली अनेक प्रकार की लाल पीला गाला रंग वाली एक बाई पदार्थ हार्ड मांस का एक पिंड विशेष गौ है और तीसरा गौरव ज्ञान शब्द भी बाहर से आया किसी मुंह से निकला, कान में गया ठप हो गया वो तो खत्म अर्थ भी अपने जगह पर है, वो भी विनासी है लेकिन शब्द जो सुना था और बाई अर्थ उनके ऐसा से जो गृहित पदार्थ भीतर में जो ज्ञान विशेष हुआ है वह शब्द मरने के बाद भी रह जाता है बाई पदार्थ मरने के बाद भी रह जाता है लेकिन तीनों हो बार में अर्थ भी हो उस समय शब्द भी ग्रहण हो रहा हो और तदाकर रूपे न भाषा तो आप भी गोवाकार रूपे न अपने चित्त में आभास होता हो तीनों हो एक साथ मिश्रित भाव से हम्मी अविभागी विभक्ताना अविभागी विभक्ताना विभाग है बाहर वो है, वो अर्थ भी है शब्द भी आया चला गया ज्ञान भी अपना अंदर है नहीं वो अंदर अलग रह गया वो बाहर अलग रह गया ये अलग शब्द अलग हो गया ये अलग अलग नहीं होना चाहिए अनुभूति कैसी हो प्रदा कारण आभासपष्ट हो रहा है आपको तदाकरणता प्राप्त नलग चीजें उपरक्तता अलग चीजें आभास होने का मतलब क्या इन है कैसे वास्तव में वो विभागानभक्ता नाम अभी है तो विभक्त विभक्ता नाम अभी अविभागे नहणम दृष्ट अविभाग पूर्वक लोग दुनिया में ग्रहण करते हैं यही अनुभव सिद्ध कई बार ऐसे होता है जब तक ये तीनों विभक्त बने रहते हैं आपके मन में उस विषय में अनेक प्रकार का संशय रहता है और आपको उस विषय में जो विज्ञान है उस ज्ञान के बारे में संशय मैं इसको ठीक से जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा और जिस दिन आपका सम्यक ज्ञान हो जाए बहुत खुश होता आज हमने जान दिया ये क्या चीज है बड़े दिनों से दिमाग लगा रहा था अनेकों से पूछा अब दिमाग में समझ में वो जो खुशी मनाता है सम्यक समझने पर वो सम्यक समझना जो चीज होता है वो इस समापत्ति की बिना नहीं होता उससे पहले आप अस्कृत प्रतिष्ठ कर रहे हैं बार बार प्रतिष्ठी कर रहे होंगे लेकिन फिर भी उसे सम्यक ज्ञान नहीं होता विभक्त शब्द अर्थ और शांत में जनि जो ज्ञान इन तीनों का अविभाग रूपी न अनुभूति ना हो चित्त में आभाष ना हो तब तक उस वस्तु के यथार्थ ज्ञान नहीं होता आपको उससे आनंद नहीं हो सकता है लेकिन यह भी बहुत निम्न कोटि की बात कर रहे हैं ये बहुत नीचे वाला मामला है विभज्य माना अन्य विभज्य, विभज्य माना अलग विभज्य माना विभक्त कैसे जाना आपने क्योंकि अन्य शब्द धर्म अन्य अर्थ धर्म अन्य विज्ञान धर्मा यदिषा विभक्तन था दुनिया में ये विभज विभक्त होता हुआ अनुभव में आ रहे हमें क्योंकि जान रहे हैं लोग शब्द का स्वरूप अलग है कोई अपने वाणी वो अर्थ के बिना भी हो सकता है ना यदि ही अभिभक्त होते तो अर्थ के बिना शब्द बोलना ही नहीं चाहिए अब हम गो बोल रहे साल गाय तो है नहीं हाँ गाय जैसे आज भी कोई बैठा होगा लेकिन गाय तो नहीं है ना यहाँ पे आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो गाय जैसे हैं, इन गाय नहीं है कोई इसलिए कहें गौ शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो अर्थ के बिना भी प्रयोग हो कि नहीं हो गया और शब्द के बिना भी अर्थ बहुत हो सकता है सामने उसे दिखाई दिया आप कोई शब्द बोल नहीं रहा है, लेकिन आप जान दिए गाय है ये तीनों ऐसी चीजें हैं पर और शब्द भी नहीं है किसी बोला नहीं आर्थ भी नहीं अंदर से किसी कारणवश स्मृति आ गई वास्तु ज्ञान आ गया सामने गो ज्ञान आ गया इसलिए है ये तीनों अलग अलग स्वरूप वाले शब्द अर्थ धर्मा अन्य विज्ञान इति चलने विभक्त पंता यह तो विभक्त होकर के सर्वत्र प्रसिद्ध हैं लेकिन उनकी समाधि ये तो गोविश समाधि हो गई तब माना जाएगा जब ये तीन अभिभक्त रूपेण आपका अनुभव में आ जाए ये तो गौरव बाय एक दृष्टांत लेकर के संसार है त्र सोगि यद्यपि सब विभज्यम सब तो विभक्ता पंता तथा त्र तार तीनों में त्रिष्पी सामपन्न से यो गवाद्य साम प्रद्ञाया सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पान विकल्प अनुदा वर्त है ऐसे विषय में शब्दार्थ और ज्ञान के में जाकर इनमें समापन योगी है विकल्पित भेदयुक्त जो है गवारी अर्थों में जब समापन हो जाए योगी अर्थात तदरूपाकरण परिणत होता व तदाकरण भाषित जब होने लगता योगी तब जो गौवा समाधि प्रज्ञान समारूढ़ गौ गौरूपी अर्थ गौरूपी शब्द गौरूपी ज्ञान ये तीनों के तीनों जो समाधिक प्रज्ञा में परस्पर ताजात होता हुआ समारूढ़ हो जाते हैं सच्चे यदि वह उस समय समारूढ़ जो प्रज्ञा है उस समय वह शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अनुविधा शब्द अर्थ और ज्ञान का परस्पर एक दूसरे से तादात होकर के भूत होकर के अनुविध मने एक ही भूत गर्गी अनुभव में आता हो उपस्थित उपावर्तते उपस्थित हो जावे सा, उस साकीर्ण सामतर्कुच्छ संकीर्ण समय और और सविति भी कहते हैं विर्क मेरे विशेष तर्क्यते, ज्ञायते, भेद रूपेणी अभेद रूपेण ज्ञाते वितर्क संकीर्ण मिश्र परस्परता अति कहो समापति कहो सब पर्यायवाची है और यदा पुनः शब्द शकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुम ज्ञान विकल शून्य प्रज्ञायात्रेण अवसि तत्व मतृत अवच्छिदे निर्वतर्का सो दूसरा स्वरूप ले रहे हैं शब्द संकेत की स्मृति परिषद हो शब्द संकेत की उसे जो स्मृति थी वह हट गया वह नहीं रह गया अर्थात शब्द अनुलेखी रहा केवल तो अर्थ है अर्थ जन्य ज्ञान है अर्थ ज्ञान आकार रूप में भाषित हो गया अर्थ और ज्ञान दो ही केवल ताजात्म को प्राप्त हो गया शब्द संकेत अन्ना उसकी स्मृति दोनों ही नहीं शब्द संकेत तो साक्षात भी नहीं रहा स्रोत में और उसकी स्मृति तक नहीं रह गया अर्था भाषवा अर्थ ही केवल चित्त में तदाकरण प्राप्त तो कर रहा है शब्द अनुल्यूश वो इसको संजे शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो तो केवल सूत्रकार्त के नित्र है ना स्मृति परिशुद्ध हो स्मृति किसकी स्मृति परिशुद्धि हो गई परिशुद्धि मैंने हट गई खत्म हो गई नहीं रह गई स्मृति नहीं रह गई पहले शब्द अर्थ अर्थ ज्ञान भी है लेकिन वो दोनों के दोनों तादत्व पहले तीन का ताजा में था अब दो का है ताजा करें शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यम हर श्रुत ज्ञान भी नहीं अनुमान ज्ञान भी नहीं अर्थात अन्य कर्णों से क्योंकि तीन ही हमारे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीन प्रमाण माना गया है अर्थ तो अन्य प्रमाण से जन्य भी नहीं होनी चाहिए श्रुत अनुमान से जन्य न हो मार तो ज्ञान भी न हो अनुमान ज्ञान भी न हो का मतलब अन्य प्रमाण से जन्य न हो और फिर भी अर्तावास हो रहा है शब्द रूपी पूर्व में जो सवित समाधि का आधार होता शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों में से शब्द नहीं रह गया और जो अर्थविशिष्ट ज्ञान आभास है इस समय में वो अर्थविशिष्ट ज्ञान का जो भाषण है वह भाषण भी शब्द जन्य भी हो और अनुमान जन्य भी न हो अर्थ अन्य प्रमाण जन्य न हो इसे श्रोता अनुमान ज्ञान विकल्प शून्य समाधि प्रज्ञायादृश समाधि प्रज्ञा में जो स्वरूप मात्रे नवस्थितो अर्थ क्या रह गया है सर्व मात्र से शब्द रहित होकर के लिंगादी सहकारी कारणों से रहित हो करके अवस्थित अर्थ तत्व रूपाकार मात्र उस अर्थाकार मात्र रूपे न ज्ञान जब भाषित होने चित जब भाषित होने लग जाए तो यही वह अवचित थे समाधि प्रज्ञा निर्वितरता समापत्ति ही तत्परम प्रत्यक्ष परम प्रत अगे ना व्यवसाय और व्यवसाय में अंतर समझ में आ रही ना वो व्यवसाय जैसा हो गया ये अनुव्य जैसा हो गया तच्छ श्रुतानुमान बीज और, और यही जो है अंदर दृढ़ रह करके भविष्य में श्रुत ज्ञान का पुनरुत्पत्ति के लिए अनुमान ज्ञान आदियों के बीज बन जाता है कारण नचे च अनुमान ज्ञान सहभूतम त्रुत के साथ नहीं हो सकता अनुमान के साथ भी एक समापत्ति का मामला नहीं है असंकीर्णम प्रमाणांतरे प्रमाणांतर से संकीर्ण नहीं है ऐसा जो योगी नहा निर्वित समाज दर्शन मित्र योगी के अंदर होने वाले जो निर्वृत्त समाज जो दर्शन है वह प्रमाणांतर से असंकीर्ण होने से इसका नाम निर्वित हो गया निर्वित या समापत्तिर सूत्र लक्षण इसी निर्वृत का निर्वित समापत्ति का ही लक्षण को सूत्र के द्वारा संकेत कथन किया जा रहा है स्मृति परिशुद्ध सर्वशून्य वर्तमान निर्भास निर्तर्क